को और वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत जिसमें ना तो गुतली है और ना तो छिलका यह रस्य परिपूर्ण है और वेद रूपी शाख से यह फल नीचे आया अब किसी ने पूछ लिया महाराज जब वेद रूपी फल इतनी ऊंची शाख से नीचे आया गल गया होगा सड़ गया होगा फट गया होगा तो यहां पर श्रीधर स्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं सीधा भूमि पर नहीं आया परंपरा से नीचे आया शिष्य प्रशिष्य दि रूपम पल्लवम ये पर, परंपरा से क्या हुआ नीचे उतरा भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी के मुख में गया ब्रह्मा जी के मुख से देव ऋषि नारद जी के मुख में गया नारद ऋषि के मुख से विधव्याज जी के मुख में गया और वेदव व्यास जी के मुख से श्री सुखदेव जी के मुख में आ गया तो परंपरा के द्वारा ये नीचे उतरा तो फटने गलने का सवाल पैदा हो ही नहीं सकता तो क्या भगवान वेद व्यास जी ने ये रस सबके लिए तैयार किया बोले नहीं केवल रसिक और भावक क्योंकि प्यासा ही पानी की अहमियत को जानता है और दूसरा जान नहीं सकता तो रसिक भावक प्यासों के लिए ये रस तैयार किया अब कथा का आरंभ होता है पावन तीर्थ नईमी शरणिया एक समय कलियो को आया जानक अधिक अठासी हजार ऋषियों ने ऐसे यज्ञ की तैयारी करी जो यज्ञ हजारों साल तक चले और कलियो का दोष जिससे खत्म हो जाए उस समय ऋषियों को पता लगा कि श्री सूर्य महाराज जी आने वाले हैं तो सब जो ऋषित हैं वो लगभग दो बजे उठे देव स्नान किया क्योंकि दो ढाई तीन बजे जो स्नान किया जाता है उसे देव स्नान कहा गया है चार बजे से जब तक सूर्य नरना प्रकट हो जाए उस स्नान को ऋषि स्नान कहा गया है और सूर्य निकलने के बाद राक्षस स्नान कहा गया है तो सब ऋषि जल्दी उठने किस लिए उठे ताकि हम अपने यज्ञ को जल्दी कर लें और सूर्य महाराज जी आए तो हम उनका पूजन कर कर उनसे कथा श्रवण करें हमारा युवा यह कि सूर्य महाराज जी को ऊँची आसन पर बिठा दिया गया सूर्य महाराज जी को आसन पर बिठाया जब सूर्यजी महाराज जी आए तो उस समय ऋषियों ने सूर्य महाराज जी के चरणों में नमन किया और कहा कि हे सूर्य महाराज जी हम आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं तो उस वक्त सूर्य महाराज जी ने कहा हमने सुना कि आप लोग यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करें उस समय ऋषि ने कहा नहीं प्रभो हम यज्ञ नहीं करना चाहते हम तो आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं तो हुआ ये कि यज्ञ में अग्नि तो नहीं थी धुआं उठ रहा था तो सूर्य महाराज जी को ऐसा लगा कि कहीं ये यज्ञ तो नहीं करेंगे तो उस समय एक चतुर ऋषि थे वो ऋषि ने क्या किया जल भरा एक बर्तन में और यज्ञ में दिया तो जो धुआं उठ रहा था वो भी शांत सूर्जी महाराज जी के चरणों में कहा प्रभु अब आप तो आपको विश्वास हो गया हम यज्ञ नहीं करना चाहते हम तो आपके मुख से कथा को श्रवण करना चाहते हैं गदगद हो गए श्री सूर्जी महाराज जी इसी तरह से आगे ऋषियों ने सूजी महाराज जी से प्रश्न किया ये छह प्रश्न श्रीमद् भागवत की बुनियाद है इन्हीं छे प्रश्नों पर श्रीमद भागवत महापुराण टेका हुआ तो है तो पहला प्रश्न है मानव का कल्याण कैसे कितना सुंदर प्रश्न है कि मानव का भला कैसे दूसरा शास्त्र तो अनेक है आयु है जो सब शास्त्रों को पढ़ लें या तीसरा तो है, है, प्रश्न की भगवान श्री कृष्ण जो अजन्मा है वे देवकी के बेटा क्यों बन गए क्या कारण था कि वो अजन्मे ने जन्म क्यों ले लिया चौथा प्रश्न कि वे प्रभु ने श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के संग क्या क्या लीला करी है, किसकी भांति मनुष्य की भांति क्या क्या लीला करी ये बताइए पांचवा प्रश्न कितने भगवान के अवतार हो चुके हैं कितने हो रहे हैं और कितने होने वाले हैं आप हमें भगवान के अवतारों के विषय में बताइए अब जब इस प्रकार से ऋषियों ने श्री सूर्य महाराज जी से कहा तो सूर्य महाराज जी ने कहा ऋषि वरों हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो पहले मैं अपने गुरु पुत्र गुरुपुत्र कौन है गुरुपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी तो उनके चरणों में नमन कर दूं। इसके बाद ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा बड़ा सुंदर नमन करते हैं यम प्रावृत्यम दिपायनोर का हृदय मुनिमा नोस्मी सुखदेव गोस्वामी जी अपनी माता पिंगला के गर्भ में 12 वर्षों तक थे जैसे ही 12 वर्षों में जन्म हुआ तो 16 वर्ष के शरीर सुखदेव गोस्वामी जी हो गए और जन्मते ही सुखदेव जी गोस्वामी जी कहाँ जा रहे हैं वन में जा रहे हैं वेदव जी ने सोचा एक बड़ी मुश्किल से एक पुत्र मिला और वो भी वैराग्य धारण कर वन में जा रहा है तो वेदव जी अपने बेटे के पीछे दौड़ क्या कह रहे हैं बेटा रुक जाओ हमारी बात सुन लो उस समय सुखदेव जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया पर जो वन में पर्वत थे वृक्ष थे उन्होंने कहा है व्यास जी कौन किसका बेटा कौन किसका पिता आज ये तुम्हारा बेटा है कल में कौन का बेटा बनना पड़ जाएगा यही संसार का नियम है अरे ये तो जगत कल्याण के लिए करने जा रहा है इसलिए आप इनका मुंह छोड़ दीजिए उस जाके का दर्शन श्री सूर्य महाराज जी कर रहे हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी वन में जा रहे थे श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं ऋषिवरों जो लोग भागवत सुनने की और सुनाने की इच्छा करते हैं श्री सुखदेव को स्वामी जी उनके हृदय में जाकर उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो सुनने और सुनाने का कार्य कर सके श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वेद पुराण उपनिषद सबके रस को निकाला और अपने मुखार बिंदु से श्रीमद भागवत को कह दिया ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी जी को हम बारंबार नमस्कार करते हेंगे श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं हे ऋषिवरों भगवान वेदव्यास जी के ग्रंथों को सुनने और सुनाने से पहले नारायणं नमस्कृत्यम नरम चै देवी सरस्वती व्यासम जयम जयमुत्र तो सबसे पहले श्री भगवान नर नरनारायण को नमस्कार करना चाहिए जिनके पास ज्ञान का भंडार है